ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण का विषय है अंगावबद्ध वे उपासनाएं जो उदगिथादि में आदित्यादि की दृष्टि से की जाती है उनमें संशय होता है कि आदित्यादि की दृष्टि अंगों में उदगिथादि अंगों में की जाए या उद्गीता उदगिथादि अंगों की दृष्टि अनंग आदित्यादि में की जाए पूर्वपक्ष विशेष ने कहा कि यहां आदित्यादि तथा उदगीतादि दोनों भी विकार रूप होने के कारण दोनों समान हैं दो में से किसी एक में उत्कर्ष अवगत न होने से माना जाए अनियम ही अनियम होने से कभी आदित्यादि की उदगिथादि में दृष्टि तो कभी उदगीतादि की आदित्यादि में दृष्टि ये हो जाएगा क्योंकि कोई नियामक शास्त्र यहां नहीं है अन्य पूर्व पक्ष विशेष ने कहा कि उदगीतादि कर्मांग होने से कर्मात्मक है इसलिए फल सन्निहित है में फल सन्निहित होने से उनमें उत्कर्ष होगा फल हेतु तो होने से और आदि इत्यादि सिद्ध रूप होने से वे फल हेतुभूत कर्मात्मक होने के कारण उदगित की अपेक्षा निकृष्ट होंगे और पूर्व अधिकरण ने कहा उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करनी है तो उत्कृष्ट की दृष्टि आदि निकृष्ट में यहाँ पर मानी जाए अपने इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए अलग अलग चार हेतु द्वितीय पूर्व पक्षी ने बताए थे भगवान वेद जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया आदित्यादि मतय चांग उपपत्ते यह सूत्र बता रहा है कि अनंग जो आदित्यादि है उन्हीं की दृष्टि अंगभूत उद्गी था में की जाएगी अंगे सप्तमी है तो अंग अंगों में यानी उदी में आदित्यादि आदित्यादि की दृष्टि की जाएगी आदित्यादि की दृष्टि से उद्गी उपास्य है क्यों? तो कहा उपत्त्य और उपपत्ति शब्द का अर्थ बताया कि जब आदित्यादि दृष्टि से कर्मांग उदगी उपासना होगी वे संस्कृत होंगे आदि दृष्टि से तो कर्म समृद्धि की उपपत्ति होती है यानी सिद्धि होती है कर्मांग उपासनाए कर्म समृद्धि फलक है इसलिए यहां ओ कर्म समृद्धि की सिद्धि के लिए कर्मांग में ही आदित्यादि की दृष्टि मानी जा सूत्र से सिद्धांत भगवान वेद व्यास ने बताया और बाकी जो अवशिष्ट भाष्य ग्रंथ है पूर्व पक्ष के द्वारा जो जो हेतु अपने मत की सिद्धि के लिए बताए गए थे उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है पहले अनियम पक्ष का निराकरण किया और फिर नियम पक्ष का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं नियम पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्य में यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि तद एतद एतस्याम तद्याम रुचि अद्यूढ़ लाक्षणिक पृथ्वीअग्न ऋक्सा शब्द प्रयोग तद्याम साम गीयते इत्यादि जो वाक्य शेष हैं इस वाक्य शेष में ये ऋचि यहाँ पर ये ऋचि पद तथा साम यह पद लक्षणासे क्रमतः पृथ्वी तथा अग्नि में प्रयुक्त है में लाक्षणिक प्रयोग है ऋक्शब्द तथा साम शब्द का ये यह यहां पर कहा कि इति लाक्षणिक एवं पृथ्वीअ्यो रिक्साम शब्द प्रयोग और लक्षण होती हैं यथा संभव वाचार्थ के सन्निकर्ष को लेकर के या विप्रकर्ष को लेकर के टीका में टीका कारण सन्निकर्ष का उदाहरण बताया था सन्निकटता संयोग का गंगायाम घोष और अग्निर्माकृष्ट लक्षणा के लिए उदाहरण बताया था ऐसे यहां पर रिक्साम शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है यह कहा गया अब आगे, आगे का जो भाष्य है तत्र यद्यपि पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकित्सा इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु प्रतीक वाची पदस्य पदस्े अर्थे लक्षणा न युक्ता इति शंकते तत्र यद्यपि इति तो ये कहते हैं यहाँ पर तम रुचि अद्युढ़ीये इस वाक्य में आप कह रहे हो कि पृथ्वी तथा अग्नि में ऋक् तथा साम शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है लक्षणाशी प्रयोग है लेकिन यहां तो आपको अभी है पृथ्वी आदि की दृष्टि से ऋगादि अंगों की उपासना अनंग की दृष्टि से अंग की उपासना अपेक्षित है ना तो जिसमें दृष्टि की जा रही है उसे कहा जा रहा है प्रतीक शालीग्राम में विष्णु की दृष्टि की जाती है तो शालीग्राम प्रतीक है ऐसे यहां पर अंग में अनंग की दृष्टि की जा रही है तो अंग है प्रतीक तो प्रतीक के वाचक जो रिक शब्द तथा साम शब्द है उनका जिसकी दृष्टि की जा रही है उसे कहा जा रहा है ध्येय तो पृथ्वी तथा अग्नि की दृष्टि करनी है तथा साम में तो अग्नि तथा पृथ्वी है ध्येय तो ध्येय में प्रतीक के वाचक शब्द का लक्षणाक्ष प्रयोग आप तद एत ये तस्याम रुचि अध्युणम साम गीयते इस वाक्य में मान रहे हो यह अनुचित है गलत है ये सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ननु प्रतीकवाची पदस्य इसमें प्रतीक शब्द से लेना जो जिसमें पृथ्वी आदि की दृष्टि करनी है ऐसा कर्मांग रिक तथा साम और उनके वाचक जो पद हैं वो है रिक पद तथा साम पद इनकी इनकी ध्येय अर्थे लक्षणा ध्येय अर्थ है जिसकी दृष्टि करनी है वो रिक में पृथ्वी का चिंतन करना है साम में अग्नि का चिंतन करना है इसलिए ध्येय अर्थ हो गया पृथ्वी तथा अग्नि तो ध्येय अर्थ में प्रतीक के वाचक रिक तथा साम पद की लक्षणा न युक्ता लक्षणा मानना उचित नहीं है ये शंका करने वाले कह कर रहे हैं ऐसा क्यों कहते हैं इसलिए कि क्षत्रिपद से राजनी अप्रयोगा तो जैसे क्षत्रि शब्द है क्षत्ता, सारथी का वाचक उसकी तो उसमें तो राजा की दृष्टि की जाती है क्षत्ता हो गया प्रतीक तो उसमें जिसकी दृष्टि की जा रही राजा की वो हो गया ध्येय ये तो हो जाता है लेकिन क्षत्ता शब्द का प्रयोग लक्षणा से राजा में नहीं होता है तो ये कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द से राजनी अप्रयोगात् जैसे राजा की दृष्टि क्षत्ता रूप प्रतीक में की जाती है तो क्षत्ता रूप प्रतीक के वाचक क्षत्ता शब्द का लक्षणा से भी प्रयोग राजा में नहीं होता राजनी प्रयोग दर्शनात् ऐसे रीचा तथा साम का पृथ्वी एवं अग्नि में प्रयोग नहीं होना चाहिए ये पूर्वपक्ष है शंकते इस प्रकार की शंका पूर्वपक्षी कर रहे हैं यद्यपि तत्र यद्यपि इत्यादि से कि तत्र यद्यपि हो पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्सा तथा प्रसिद्ध भेदेन पृथ्वी तयोरेव शब्द प्रयोग प्रसिद्धेदेना की पृथ्वीअनोचिधा तय ऋक्साशब्द्रयोग त्रद्यपि से तक शंका है तथापि इत्यादि से समाधान है कि तीक्साम चिकित्सा त्र यानी उस अंगावबद्ध उपासना के प्रकरण में ऋचा की पृथ्वी दृष्टि से साम की अग्नि दृष्टि से उपासना के प्रकरण में तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा यद्यपि पृथ्वी रिक साम पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकित्सा रिक में पृथ्वी दृष्टि की चिकित्सा है और साम में अग्नि दृष्टि की चिकित्सा है चिकित्सा कहते हैं करने की इच्छा को पिपासा कहते हैं पीने की इच्छा पठीसा कहते हैं पढ़ने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा को ऐसे चिकित्सा का अर्थ है करने की इच्छा एने विवक्षा चिकित्सा विवक्षा अर्थ में श्रुति की विवक्षा पृथ्वी की दृष्टि ऋचा में और साम में अग्नि की दृष्टि की है यद्यपि तो भी का मतलब यहां प्रतीक माना जा रहा है रिक और शाम को और धेय माना जा रहा है पृथ्वी अग्नि को यद्यपि ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं तथापि इससे समाधान कर रहे हैं कि तथापि पृथ्वी क्या नाम तथापि ये रिकसाम शब्द प्रयोग तयोरेव रिक रिक्साम शब्द प्रयोग ऐसा लगा दीजिए बीच वाला बाद में तथापि तयोरेव शब्द प्रयोग तो यद्यपि रिक और साम शब्द प्रतीक के वाचक हैं पृथ्वी और अग्नि अग्निधेय हैं तथापि यानी तो भी तय यानी रिक साम आ, सामयो तो रिक साम में ही रिकब्द तय रेव यानी पृथ्वी यहाँ तयो से रिक साम को ना लेकर के पृथ्वी अग्नि को लेना पृथ्वी अग्नियो रेव एस रिक साम शब्द प्रयोग तो ये तद ए तद एत्याम रुचि अद्युढ़ीये इस वाक्य में रिचि यह सप्तमयंत पद का प्रयोग पृथ्वी के लिए ही हुआ है लक्षणा से और साम का प्रयोग अग्नि के लिए ही हुआ है यद्यपि वे प्रतीक के वाचक हैं उनका ध्येय अर्थ में लक्षणा से प्रयोग नहीं होना चाहिए था जैसा आप पूर्व पक्षी कह रहे हो तो भी कहते हैं उन्हीं में यह प्रयोग है तो तथापि तयो, तथा, तथा तयोरेव एस ऋक्सा शब्द प्रयोग ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि प्रसिद्ध ऋक्सामर भेदे पृथ्वी पृथ्वीअग्नोश्च संधा ये हेतु बताया कहते हैं प्रसिद्ध जो रिक तथा साम हैं इनका भेदे नृथक अलग अन्य वाक्य में प्रयोग है तस्मात तस्मात्चि अध्युणम साम गीयते एक वाक्य शेष वहां पर आता है उसी प्रकरण में छांदो के उपनिषद में तस्मात रिचि अध्युण साम गीये ये वाक्य है इस वाक्य में ऋचा के लिए रिक शब्द का प्रयोग आया साम के लिए ही साम शब्द कहने वहां वाच्य अर्थ लिया जा रहा है मुख्य अर्थ लिया जा रहा और इस वाक्य में अलग से रिक और साम शब्द का उनके मुख्यार्थ में प्रयोग होने के कारण इस वाक्य में तद एतश्याम रिचि अध्युडम क्या सामगी क्या तद एतदेतश्याम रिचि अध्युडम साम इस वाक्य में रिक और साम शब्द का मुख्यार्थ नहीं लिया जाएगा यदि मुख्यार्थ लेंगे तब तो पुनरुक्ति हो जाएगी यह वाक्य भी क्या बता रहा है कि ऋचा में श्याम अध्युढ़ और तस्माद रीची अध्युढ़ साम गीयते यह वाक्य भी वही अर्थ बता रहा है तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा इस पुनरुक्ति दोष से श्रुति को बचाने के लिए उस वाक्य में तद एतदेतश्याम रुचि अध्युढ़ शाम गीये ये जो श्रुति है इसमें ये तस्याम रिचि में लक्षणा से रिक शब्द का अर्थ पृथ्वी और साम शब्द का लक्षणा से अर्थ अग्नि है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रसिद्धयोर रिक सामयोर भेदेन अनुकीर्तनाथ यानि इस वाक्य से अलग वाक्य के द्वारा भेदेन से लेना पृथक वाक्य के द्वारा अनुकीर्तनाथ यानि कथनात कथन होने से प्रसिद्ध यानी मुख्य जो ऋक और साम शब्द है प्रतीक और इसलिए क्या करना पड़ेगा कि और वहां पर पृथ्वी अग्नियोच सन्निधान और पृथ्वी और अग्नि का वहां पर सानिध्य भी उपलब्ध है यम एवं ऋक इत्यादि वाक्य में यम शब्द से पृथ्वी को लिया जा रहा है अग्नि साम इस वाक्य में अग्नि शब्द तो अग्नि का वाचक ही है वो वाक्य भी पास का ही है वही एक ही कंडिका में है एक सब वाक्य शेष है छनिषद के प्रथम अध्याय के छठे खंड में प्रथम कंडिका में ही आए हुए ये छोटे छोटे वाक्य हैं। कौन से यम एवरिक, अग्नि साम इत्यादि तो यहाँ यम शब्द से पृथ्वी सन्निहित है अग्नि शब्द से अग्नि भी संनिहित है और मुख्य रिक तथा साम के वाचक रिक साम शब्द का अन्य वाक्य में प्रयोग हो ही गया है इसलिए इस वाक्यस्थ रिक शब्द तथा साम शब्द प्रतीक के वाचक होने पर भी यहां लक्षणा से संहित तो पृथ्वी तथा अग्नि के बोधक होंगे लक्षक है पृथ्वी तथा अग्नि के यह कहा कि पृथ्वी अग्नि पृथ्वी तयोरेव पृथ्वीअ शब्द प्रयोग और तो कहा पास में होने पर भी कुछ संबंध भी तो होना चाहिए वाच्य का तो कहते हैं रिक तथा साम का संबंध भी पृथ्वी तथा तो अग्नि के साथ बताया जा रहा है इम एवरी अग्नि साम इत्यादि वाक्य के द्वारा जैसे अग्नि पृथ्वी पर रहता है ऐसे साम गान ऋचा पर होता है यह संबंध भी आपस में है इसलिए कहते है, रिक साम संबंधात इति निश्चय है थे। निश्चय किया जाता है थोड़ा भाष्य है जो भाष्य की टीका है थोड़ी समाधान भाष्य था तथापि इत्यादि से, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तथापि पृथ्वी साम इति संबंधात पृथ्वीअग्नोरव शब्द प्रयोग इति अन्वय तो भाष्यवाक्य का इस प्रकार का अन्वय करना यह टीकाकार बता रहे हैं कि तथापि रिक साम पृथ्वी अग्नियो रेव एतस्याम रिचे अध्युम साम इस वाक्य में रिक तथा साम शब्द का प्रयोग लक्षणा से हुआ अब ये उसी वाक्य में जो हेतु बताने वाले पद है ना प्रसिद्ध ऋक्सादी इसका उवतर लिखते है टीकाकार कि ननु मुख्यार्थ एव न नु मुख्या तत्राह तह प्रदय तो कहते हैं कि तदेत साम गीयते इस वाक्य में ऋचि ऋक्शब्द का तथा साम शब्द का वाचार्थ ही क्यों न लिया जाए लक्षार्थ क्यों ले रहे हो लक्षणा से पृथ्वी तथा साम अर्थ क्या अग्नि अर्थ क्यों कर रहे हो मुख्यार्थ ही लिया जाए इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि प्रसिद्धयोर रिक सामयोर भेदे न अनुसंकीर्तना अनुकीर्तनाथ तो प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है मुख्य शब्द का प्रसिद्ध अर्थ यानी मुख्यार्थ तो रिक्त शब्द का तथा साम शब्द का जो मुख्यार्थ है उनका तो भेद ने अलग दूसरे वाक्य में संकीर्तन हुआ है कथन हुआ है वो वाक्य बताया जा रहा है टीका में कि तस्मात तस्मात्चि अद्युढ़ी मुख्योह पृथक उक्ते तो मुख्य रिक्त साम का अलग से कथन होने से तद एतद इस वाक्य में तदापी तेरग्रहे यदि ऋक्सा शब्द का इस वाक्य में भी मुख्या्रहणी करेंगे तब तो कहते हैं पुनरुक्ति वाक्य में पुनरुक्ति दोष होगा अतः प्रतीक अभेद पृथ्वी प्रतीकभेदृष्ट पृथ्वीअ्यनो प्रतीकसनिधा तेरव प्रतीकपद प्रयोग कृता है अभेद अभेदारुक्ति तो दोष श्रुति वाक्य में न आ जाए इसलिए प्रतीक अभेद अभेदृष्ट तो प्रतीक जो रिक है उसमें पृथ्वी की दृष्टि की जाती है तो पृथ्वी को प्रतीक रूप समझ करके क्या किया जा रहा है कि प्रतीक अभेद दृष्टियां पृथ्वी अग्नियो तो साम रूपी प्रतीक से अभिन्न अग्नि को मान करके पृथ्वी तथा अग्नि इन दोनों का प्रतीक ग्रहण किया जा रहा है लक्षणा से तय प्रतीक पद प्रयोग तयोरव यानी पृथ्वी तथा अग्नि में ही प्रतीक का वाचक रिक तथा साम पद का प्रयोग हुआ है प्रयोग कृत ये किस लिए तो कहते तद अभेद दार तदा अभेद में तद शब्द का अर्थ है रिक पृथ्वी तथा अग्नि साम इनका जो अभेद है वो दृढ़ करने के लिए प्रतीक के वाचक शब्द का लक्षणाश है जिसकी दृष्टि उनमें की जा रही है उसमें प्रयोग हुआ तो क्षत्री शब्दों पी ही इत्यादि का अवतरण है टीका में तर ही क्षत्री शब्दों पी राजनी इत्यत आह क्षत्री थी। तो कहते हैं यदि प्रतीक के वाचक शब्द का धेय अर्थ में भी प्रयोग आप कर रहे हो श्रुति में मान रहे हो तो लोक में फिर क्षता शब्द का प्रयोग राजा में भी किया जाए लक्षणा से इस प्रकार यदि शंका करते हैं तो इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं इत आह तो में है क्षत्रिशब्दोपी ही कुतचित कारणा राजपसर्पण न निवारित पारियते कहते हैं किसी निमित्त विशेष को लेकर के यदि क्षत्ता शब्द का प्रयोग राजा में होता है तो उसका निराकरण नहीं किया जा सकता तो मतलब क्षत्ता शब्द का भी निमित्त विशेष को लेकर के राजा में प्रयोग हो सकता है लाक्षणिक गौण तो निमित्त ये हो सकता है कि क्षत्ता का कार्य तो यदि राजा कर रहा हो स्वयं तो हाँ तो जैसे भगवान कृष्ण ने जो है सारथ्य किया कि नहीं अर्जुन का तो पार्थ सारथी बन गए कहीं एक आजकल लोग ड्राइवर को तो रखते हैं लेकिन गाड़ी चलाने का शौक होता है तो ड्राइवर को बिठा लेते हैं और कहते हैं और कहते मैं चला लूंगा गाड़ी तो वो सारथी बन गए ऐसे यदि क्षत्ता का जो कार्य है रथ चलाना आदि वह स्वयं राजा कर ले कभी तो क्षत्ता का आचरण राजा के द्वारा किया जा रहा है तो उस आचरण रूप गुण को क्षत्ता के राजा में देख करके गुण प्रयोग क्षत्ता शब्द का राजा में भी हो सकता है उसका निराकरण नहीं किया जाता ये भाषकर भगवान कहते हैं कि क्षत्रिश्दो कतचि कारण राजपसर्पन् न टीका है थोड़ी पारिय स्थित प्रयोगस्य प्रयोग कि नतु न अस्ति इति प्रयोग इति भाव कहते हैं स्थित प्रयोग का मतलब कहीं शास्त्र में प्रयोग हो गया है तो उसका कैसे निर्वाह हो सके इसका चिंतन करना होता है ये नहीं कि निमित्त हैं तो वैसा प्रयोग हम करें ऐसा नहीं ये यहां इस पंक्ति का भाव है अभिप्राय है भाष्कर भगवान के ये टीकाकार ने कहा कि स्थित प्रयोगस्य से निमित्तम किमपि वाच्यम यदि प्रयोग प्रतीक के वाचक शब्द का ध्येय अर्थ में प्रयोग नहीं होना चाहिए लेकिन यदि हो गया है तो उसका कोई न कोई निमित्त बताना चाहिए उसका चिंतन करना चाहिए कहते किमपि निमित्तम वाच्यम न निमित्तम अस्थि निमित्त हैं इसलिए प्रयोग किया जाए अपूर्व प्रयोग ये ठीक नहीं है तो ये कहते हैं कि न तू निमितम अस्ती थी प्रयोग अपाद्य प्रयोग करे ये अभिप्राय नहीं है अब क्षत्ता शब्द का प्रयोग लक्षणा से कैसे हो सकता है इसे स्पष्ट करते हुए आगे वाले वाक्य में कहते हैं टीकाकार कि क्षत्ता सूतह क्षत्ता है सूत एने थी और तस् कार्यम रथ चर्यादि तो क्षत्ता का कार्य होता है रथ को चलाना आदि आदि शब्द से राजा को उचित सलाह देना आदि परामर्श देना तो यदा राजैव ऐकार की मात्रा है या ये कार, ये कार की दूसरे पुस्तक में आयकार की हो तो अच्छा वो नहीं नहीं वो जो है इनके पास टीका वाला नहीं है वो वो कौन सी है अच्छा उसमें दे आयकार वाली हो तो अच्छा राजा ही बकर होती आयकार है ना हां तो डबल होना चाहिए हाँ तो डबल यानी राजा ही कर रहा है सारथी का काम राजा ही कर रहा है और अब एक होने से ई वो शब्द निकलेगा राज राजा जैसा कर रहा है ऐसा नहीं राजा ही कर रहा है ही अर्थ निकालना है इसलिए एवकार था एवकार होने से वो वृद्धि हो गई है वृद्धि संधि हो गई है अरीकार होने पर गुण संधि माना जाता। राजनी अपनी तो राजा ही सारथी का काम कर रहा है तो उस समय सारथी के वाचक क्षेत्र शब्द का गौण प्रयोग राजा के लिए भी हो सकता है उसका निराकरण नहीं किया जाता इति अक्षरा भाष्य में आगे हैं एव विक इत्यादि वाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार निवारय न निवारय तुम, तुम पारियत यहां तक की चर्चा हो गई तो आगे आ रहा है इम एव रिक इसका अवतरण है टीका में रिगादावेव पृथ्वी आदि दृष्टि इत्यत्र हेत्वंतरम आह इयम एव रिक इत्यादि वाक्य में जो अंग भूत रिगादि है उन्हीं में पृथ्वी आदि की दृष्टि की जाएगी ये जो सिद्धांत है अनंग की दृष्टि अंग में इसी सिद्धांत का साधक हेत् बताया जा रहा है तो आदि दृष्टि ऋक यक्षर न्यास ऋच एव पृथ्वी अवधारयती तो यम एवं ऋक तो रिक इस वाक्य में प्रयुक्त जो पदक्रम है वह पदक्रम भी यही सिद्धांत ज्ञापित कर रहा है कि रीचा में ही पृथ्वी की दृष्टि की जाए यह जो सिद्धांत है इसी सिद्धांत का ज्ञापन यम एवरिक इस शब्द प्रयोग में वाक्य में प्रयुक्त जो प्रयुक्त तो पदक्रम है वो बता रहा है इस अभिप्राय से कहते हैं कि यथा अक्षर न्यासम, अक्षर इति यथा अक्षर न्यासम। एक शब्द एक शब्द बना अक्षर न्यास का अर्थ है पदक्रम तो पदों का जो क्रम है उसका अतिक्रमण किए बिना अर्थ निकालते हैं तो यही अर्थ निकलता है कि ऋचा में ही पृथ्वी की दृष्टि करनी है हाँ, यम का अर्थ है पृथ्वी हम हाँ, का अर्थ है पृथ्वी तो पृथ्वी ही ऋचा है ये अर्थ निकल रहा है और यदि पृथ्वी में ऋग दृष्टि अपेक्षित होती तो एवकार का प्रयोग ऋचा के पास होता हाँ, हाँ। पृथ्वी ऋचा ही है ऐसा हाँ तो ये वकार का जो क्रम है वो ये ज्ञापन कर रहा है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं भाष्कर भगवान की इये ऋक् च यथाक्षर ऋच एव पृथ्वीतम अवधार पृथ्वी अवधार्य माने यम रिक एव इति अक्षर पृथिव्या शात कहते हैं यदि पृथ्वी में अने अंग में अंगभूत ऋक्की दृष्टि अपेक्षित होती है तो जिसकी दृष्टि कर अपेक्षित है उसके साथ ये कार लगता अवधारणार्थक तो पृथ्वी रिक ही है ऐसा ये येकार पृथ्वी के पास पृथ्वी के वाचक यम शब्द के पास न रह करके ऋचा के साथ जुड़ता यम ऋग वैसा लेकिन श्रुति ने ईदम शब्द के साथ पृथ्वी के परामर्शक इदम शब्द के साथ एव एवकार का प्रयोग किया है वह ज्ञापन कर रहा है शब्द का जो अनंग, अनंग पृथ्वी है, उसी की दृष्टि अंगभूत में अपेक्षित है। इसलिए उनको कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलय वो चलती फिरती लाइब्रेरी है उनके मन में सारे श्रुति वाक्य जो है वैसे स्पष्ट रूप से भासते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने वाले व्यक्ति का हाँ। आगे भाष्य में है ये विद्वान साम गायती च अंगाश्रय विज्ञान उपसंहरती न ये पृथ्वीद्याश्रय यद्वांसा गायती ये जो वाक्य हैं ये उपसंहार वाक्य भी अंग आश्रित उपासना का ही अंगाश्रय एवं उपासना का मतलब अंग की उपासना का ही उपसंहारक है ये बता रहा है कि ये आ, साम नामक जो अंग है उसका जो उपासक है है और एवं शब्द बता रहा पृथ्वी आदि दृष्टि से तो पृथ्वी आदि दृष्टि से साम रूप अंग की उपासना करने वाला जो उपासक ये अर्थ है ये एवं विद्वान साम गायती अंगाश्रय विज्ञान उपसंहरती न पृथ्वीद्याश्रय पृथ्वीयादि जो अनंग है उनकी उपासना का उपसंहार यह वाक्य नहीं कर रहा अंग की उपासना का उपसंहार कर रहा इसलिए अंग में ही अनंग पृथ्वीयादि की दृष्टि अपेक्षित है आगे हैं तथा इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका सप्तम्या लोकानाम उक्तम निरस्यती तथा उपास निर सप्तम्या पंच विधम साम इत्यादि वाक्य में जो लोकेशु ये सप्तमी है पक्षी ने कहा था वह सप्तमी विभक्ति बता रही है कि शाम की दृष्टि लोकों में करनी है हाँ। ये सप्तमी विभक्ति के आधार पर पूर्व पक्षी ने पहले कहा था तो कहते हैं ये जो सप्तमिया लोका नाम उपास्यत्व उक्तम यानी पूर्व पक्षी ने जो लोकों में उपास्यत्व बताया था सिद्धांत है अंगों में उपास्यत्व है लोकादि दृष्टि से लोकों में अंग दृष्टि से उपास्य नहीं यह सिद्धांत है लेकिन पूर्व पक्षी ने जो अपने मत को पुष्ट करने के लिए सप्तमी विभक्ति का आश्रय लेकर के लोकों में उपास्यो का कथन किया था उसका निराकरण कर रहे हैं निरस्यति यानी निराकरण करते भाष्कर भगवान कि तथा लोकेशु पंचविधम साम्यपि सप्तमी निर्दिष्टा लोका तथापि सामनी तथा सामते अतीया निर्देशन सामन उपाथवान तो कहते हैं यद्यपि सप्तमी विभक्ति पूर्वक सप्तमी विभक, सप्तम्यंत लोक शब्द का प्रयोग है महा पर सप्तमी निर्दिष्ट लोक है यद्यपि तो भी वहां साम शब्द है द्वितीयांत और उधर है क्रियापद उपासित में उपास, उपासना को बताने वाला उपासित यह क्रियापद है तो उपासना क्रिया का कर्म द्वितीया विभक्ति बता रही है साम को हा साम उपासित का अर्थ निकलता है साम की उपासना करो जैसे परमात्मानम उपासित का है परमात्मा की उपासना करो ऐसे साम उपासित शाम ये द्वितीय का अर्थ निकलता है साम की उपासना करो तो ये जो साम शब्द में द्वितीय विभक्ति है उससे उपासना क्रिया का कर्मत्व तो यानी उपास्यत्व तो साम पदार्थ में निश्चित हुआ है द्वितीय विभक्ति के द्वारा तो जो लोग साम दृष्टि से लोक की उपासना मानना चाहते हैं उन्हें फिर लोक में उपास्यत्व की सिद्धि के लिए सप्तमी विभक्ति को हटा करके वहां द्वितीय विभक्ति ले जानी पड़ेगी और साम शब्द में से द्वितीया को हटा करके तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी कि सामना यानी साम दृष्टिया लोकान उपासित ऐसा करना पड़ेगा जो लोक दृष्टि लोक की साम दृष्टि से उपासना मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी तो उनको ये करना पड़ेगा साम शब्द में से द्वितीया को हटा करके तृतिया करना पड़ेगा साम दृष्टिया और सप्तमी को हटा करके लोकान ऐसा करना पड़ेगा तो साम दृष्टिया लोकान उपासित तो ये अर्थ निकलेगा तो साम की दृष्टि से लोगों की उपासना करो हाँ तो क्या करना पड़ रहा है एक तो लोक शब्द में से सप्तमी को हटाना पड़ रहा है साम शब्द में से भी द्वितिया को हटा करके लोक के पास ले जाना पड़ रहा है वो एक वचन है वहां बहुवचन करना पड़ रहा है और साम शब्द में तृतीया का अध्यार करना पड़ रहा तो दोनों विभक्ति दो पदों से हटानी पड़ रही है ना और तब वो अर्थ निकल पा रहा है और यहां पर तो साम को हम उपास्य मानते हैं तो साम शब्द में जो द्वितिया है उसको हटाने की जरूरत नहीं है केवल सप्तमी को तृतीय अर्थ में मान करके करना पड़ रहा है लोकदृष्टिया हाँ, सप्तमी को हटा करके तृतीया करनी पड़ेगी आ, लोक दृष्टिया साम उपासीता तो साम शब्द के विभक्ति के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं वो वैसी की वैसी है द्वितीय सिद्धांत में केवल सप्तमी के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ रही है नहीं प्रकरण ऐसा होने से हकरण हाँ, अंग उपासना का होने से उपक्रम भी वा शाम उपासना से होता है ये सब आगे बता रहे हैं तो इसलिए वहां पर केवल सिद्धांत में तो क्या करना पड़ता है सप्तमी विभक्ति को मात्र हटा करके तृतीया अर्थ में मान्य करके तृतीया करते हैं तो लोक दृष्टिया साम उपासित ये हो जाता है तो लाघव किस में है दोनों विभक्तियों को बदलने में लाघव है या एक विभक्ति को मात्र बदलने में हां, हां। तो सिद्धांत में लाघव है पूर्व पक्ष में गौरव है इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टा लोका तथापि सामनी एवते अध्यक्षरन तो साम में ही लोक दृष्टि का आरोप करना है क्यों तो कहते हैं द्वितीय निर्देश न सामना उपास्यत्व अवगमात् तो साम शब्द में जो द्वितीय विभक्ति है उससे साम पदार्थ में उपास्यत्व का निर्धारण होने से और पूर्व पक्ष में गौरव है उसे आगे कह रहे हैं कि सामनी ही लोकेशु अध तो पूर्व पक्ष के आग्रह को मान करके यदि साम में लोक दृष्टि करते हैं तो साम लोकात्मना उपासितम साम लोकात्मना उपासितम उपास ये तो सिद्धांत है सामनी ही लोकेशु सिंत है अन्य पूर्व पक्ष बताया जा रहा तो है तो सिद्धांत है उपासना अंग की उपासना सिद्ध होती है और आगे कहते हैं कि अन्यथा का मतलब पूर्व पक्ष का आग्रह यदि स्वीकार करते हैं तो क्या हो जाता है कि पुनर अन्यथा पुनर लोका सामात्मना उपासिता शु तो पूर्व पक्ष के अनुसार लोक में साम की दृष्टि का आरोप करेंगे तो साम दृष्टि से लोक उपासित होंगे उपासित तो लोक में जाएगा तो वहां पर फिर लोकेशु में सप्तमी को हटा करके द्वितीया करनी पड़ रही है साम में द्वितीया को हटा करके तृतीया करनी पड़ रही है सारा बदल करना पड़ रहा है थोड़ी टीका है टीका को देखिए सामात्मना लोकान इति द्वितीय सप्तम्योर भंग कार्य यदि पूर्व पक्षी आग्रह मानना है <coughs> तो पूर्व पक्षी को क्या करना पड़ेगा फिर कि द्वितीय और सप्तमी दोनों विभक्तियों का भंग करना पड़ता है दोनों दोनों विभक्ति को को को हटा करके अन्य विभक्तियों विभक्तियों लाना पड़ता है, और ततो वरम, दोनों विभक्तियों को हटाने की अपेक्षा वर यानी श्रेष्ठ है उत्तम है क्या कि लोकात्मना साम उपासित सप्तमी मात्र भंग एक केवल सप्तमी का निराकरण करके वहां लोकात्मन यह करना पड़ रहा है तृतीया करनी पड़ रही है <coughs> भाष्य में है भाष्य में है आगे कि ये तेन एतद् गायत्र प्राणेशु प्रोतम इत्यादि व्याख्यातम तो लोकेशु पंचविधम साम उपासित इस वाक्य में पूर्व पक्ष का आग्रह मानने पर दोनों विभक्तियों का भंग रूप गौरव है सिद्धांत के अनुसार केवल सप्तमी का भंग होता है ये जो कहा गया इसी कथन से ये तेना शब्द से लेना प्रा, ये तद गायत्र प्राणेशु प्रोतम यहां पर भी ऐसा ही समझना कि प्राणेशुम मैं सप्तम विभक्ति को हटा करके प्राणात्मना गायत्रित तो ये अर्थ निकलेगा प्राण दृष्टि से गायत्र संज्ञक साम की उपासना करें यह अर्थ निकलेगा ये समझना तो टीका में टीकाकार भाष्यस्त एते नर्वनाम का अर्थ बता रहा है कि इति एक विभक्ति भंग लाघवे प्राणात्मना इति गायत्र व्याख्यात यह व्याख्यान हो गया ऐसा समझना आगे हैं युद्व निर्देश इत्यादि भाष्य भाष्यवाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु विभक्ति साम्य कथम निर्णय यत्रापि यीति तो कहा कि मान लिया लोकेशु पंचविधम साम उपासित गायत्र प्राणेशु प्रोतम इत्यादि में उपास्य के वाचक सामादि शब्दों में द्वितीय है और जिसकी दृष्टि करनी है उसमें सप्तमी है इसलिए वहां पर तो निर्णय हो गया कि लोकादि दृष्टि से साम उपासना की उपासना अंग की उपासना अनंग की दृष्टि लेकिन जहां पर तुल्य विभक्ति निर्देश है यानी दोनों उपास्य का वाचक शब्द में और जिसकी दृष्टि करनी है उसके वाचक शब्द में एक ही विभक्ति का प्रयोग है समान विभक्ति का प्रयोग है वहां पर कौन उपास्य होगा और किसकी दृष्टि किस में की जाएगी इसका निर्णय कैसे होगा यहाँ पर तो हो गया लोकेशु पंचविधम साम उपासित साम में द्वितीय देख करके उपास्यत्व तो का निर्धारण हुआ और लोक लोक लोकात्मना उपासित ये कर दिया लेकिन जहां पर दोनों जिसकी दृष्टि करनी है उसके वाचक पद में भी और जिसमें दृष्टि करनी है उसके वाचक पद में भी एक ही विभक्ति है समान विभक्ति है वहाँ पर कौन उपास्य होगा और किसकी दृष्टि की जाएगी इसका निर्णय कैसे होगा ये प्रश्न है कि ननु विभक्ति साम्य सती ये सति सप्तमी है कि विभक्ति साम्य होने पर यानि दोनों में समान विभक्ति होने पर कथम निर्णय कौन उपास्य होगा इसका निर्णय कैसे होगा अनंग, अनंग के वाचक पद में और अंग के वाचक पद में समान विभक्ति है वह उपास्य अंग है कि अनंग है इसका निर्णय कौन करेगा ये प्रश्न हुआ त्र आह इस प्रश्न के उत्तर में भस्कर भगवान लिखते हैं कि यो द्वितीया निर्देश तो कहते जहां जिस में निर्देश समान है अनंग के वाचक पद में भी और अंग के वाचक पद में भी वहां यह करना तो जैसे वो कहां पर है तो कहते अथखलु आमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपाशीत तो आदित्यम इसमें भी द्वितीय साम इसमें भी द्वितीया तो यहां उपास्य आदित्य होगा या शाम होगा आदित्य दृष्टि से शाम की उपासना होगी या शाम दृष्टि से आदित्य की उपासना होगी द्वितीय विभक्ति दोनों में भी समान है इस प्रकार यदि शंका होती है तो कहते हैं तत्राति समस्तस्य खलु समस्त सांपाससन साधु पंचवध्य अथ सप्तविधस्य इति च एव एव तस्मिन् अध्यासः ये कहते हैं कि समस्तस्य खलु सां उपास साधु ये जो उपक्रम वाक्य ये अथखलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित वाक्य जिस प्रकरण में आया है समस्त साम की उपासना के प्रकरण में तो समस्त साम की उपासना के प्रकरण का जो उपक्रम वाक्य है वहां पर उपक्रम वाक्य में द्वितीय अध्याय के प्रथम घंट का प्रथम वाक्य समस्तस्य खलु सामन उपासनम साधु उपास्य बताया गया है शाम को शाम की उपासना से उपक्रम है तो उपक्रम में साम में उपास्यों का निर्धारण है इसलिए क्या होगा और उपसंहार भी आगे हैं कि इति खलु पंचविध ये पंचविध साम की उपासना का समापन है तो उपक्रम भी शाम की उपासना से उपसंहार भी शाम की उपासना से तो बीच में आया हुआ जो अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित जो द्वितीयंत आदित्य शब्द होने पर भी वह अनंग का वाचक है और शाम के वाचक अंग के वाचक शाम शब्द में द्वितीय है तो वही उपास्य होगा शाम ही और आदित्य में जो द्वितीय विभक्ति है उसका अर्थ किया जाएगा आदित्य दृष्टिया जैसे लोकेशु का अर्थ कर दिया था लोकात्मना ऐसे आदित्यात्मना यही अर्थ वहां पर भी होगा वो उपक्रम उपसंहार का आश्रय लिया जाएगा सहारा लिया जाएगा ऐसे साम का उपक्रम तो अथ सप्तव उपास्योपक्रमा तस्वे आदि हुआ थोड़ी टीका है इसको देखिए अभी एक, एक दो वाक्य इसको पूरा ही कर लेंगे तो सामन साधु इति उपक्रम्य पृथ्वी हिंकार हिंकारादि हिंकारादी पंचावय उपासन उत्व तो पंचविध्य इति उपसंहृत्य अति इति से सामन उपासन प्रक्रम्य प्रपंचित अतः सामन एव उपास्यम ये उस भाष्य वाक्य का अर्थ निकलेगा यदि साम उपासना का वो अध्याय और प्रकरण ध्यान में हैं तो ये टीका सरल हैं बिल्कुल तो सामना उपासना साधु इस वाक्य से शाम की उपासना का पंचविध शाम की उपासना का उपक्रम है फिर बीच में वो पृथ्वी आदि में हिंकारादि अवयवों की दृष्टि बता करके उपासना का वर्णन हुआ और फिर इति तो पंचविध विध से उपासनम ये उपसंगार हुआ पंचविध शाम की उपासना का फिर अथस इति सप्तविधस्य सब, सामन उपासना ऐसा उपक्रम करके सप्तविध शाम की उपासना का भी विस्तार से वर्णन हुआ इसलिए ये निकले, निकलता है उपक्रम उपसार आदि से और बीच में उपासना का जो वर्णन है उससे कि शाम ही उपास्य है आदित्य उपास्य नहीं है द्वितीय निर्दिष्ट होने पर भी अब ये तस्मात इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में य उत्तम प्राथम्यादे उपास्यम तत्रह ये तस्मादी तो ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी ने पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप से बता करके जो ये कहा था कि आपने ये कहा कि प्रथम निर्दिष्ट पदार्थ का पदार्थ में वो दृष्टि करने के लिए कहा था हाँ वो आदित्यो ब्रह्म इत्यादिश। इसमें आदित्य प्रतीक है ना वो प्रथम निर्दिष्ट है वो अ, असंजात विरोधी है तो उसका मुख्य अर्थ लिया जाएगा और ब्रह्म शब्द की दृष्टि में लक्षणा करके अर्थ निकलेगा आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो तो प्रथम निर्दिष्ट पदार्थ में अनंतर निर्दिष्ट पदार्थ की दृष्टि बताई थी जैसे आपने सिद्धांत में पूर्व अधिकरण के ऐसे यहां पर भी आ, क्या करो कि आदित्य आदि प्रथम निर्दिष्ट है और उदगीत आदि बाद में निर्दिष्ट है तो प्रथम निर्दिष्ट आदित्यादि में अनंतर निर्दिष्ट उदगिथ आदि की दृष्टि करो तो पूर्व पक्ष सिद्ध होगा अंग दृष्टिया अनंग की उपासना यह अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए स्थापित करने के लिए पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यद उत्तम प्राथम्यादे उपास्यम तो पृथ्वी आदि प्रथम है पृथ्वी हिंकार इत्यादि में तो प्रथम निर्दिष्ट है पृथ्वी अनंतर निर्दिष्ट है हिंकार तो हिंकार दृष्टि से पृथ्वी की उपासना जैसे आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से उपासना ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था इसके विषय में कहते हैं कि ये तस्माद सामन उपास्यो अवगमात पृथ्वी हिंकार इत्यादि निर्देश विपर्य पी हिंकार आदि एव पृथ्वी आदि दृष्टि तो कहते एक तस्मा सामन उपास्यवगम ये जो उपक्रम आदि तात्पर्य अवधारक प्रमाण से अंगूत साम में ही उपास्य का निर्धारण होने से पृथ्वी हिंकार इत्यादि में भले ही निर्देश विपर्य है होना चाहिए था हिंकार का पहले निर्देश जैसे आदित्य ब्रह्म इत्य उपासित तो है इसमें आदित्य का पहले निर्देश है ब्रह्म का बाद में है जिसकी दृष्टि दृष्टिकरणी उसका बाद में होना यहाँ पर भी वैसा चाहिए था लेकिन श्रुति स्वतंत्र होती है इसलिए पृथ्वी हिंकार ऐसा विपरीत निर्देश होने पर भी विपर्य होने पर भी अंग का वाचक हिंकार आदि जो हैं, वो अनंतर प्रयुक्त होने पर भी हिंकार आदि की ही पृथ्वी आदि लोक दृष्टि से उपासना होगी क्योंकि उपक्रम उपसारादि से निश्चित हुआ कि यहां उपास्य अंग है और लोकादि की दृष्टि करनी है ते कह रहे हैं कि तस्माद एवं सामने उपास्योव पृथ्वी हिंकार इत्यादि निर्देश विपर्य निर्देश विपर्य है हिंकार का उच्चारण पहले होना था पृथ्वी का अनंतर होना था ऐसा न होने पर भी पृथ्वी दृष्टि से हिंकार ही उपास्य होगा तो हिंकार आदि सु एव पृथ्वी आदि दृष्टि अब आ, उपसंगार वाक्य हैं भाष्य में तस्मात तस्मात्ंगाश्रया आदित्यादि मतों अंगीतादीसु इति सिद्धम तस्मात् पूर्व पक्ष के द्वारा अपनी बात को रखने के लिए जो जो युक्तियाँ बताई गई थी उन सब में युक्तिया भाषत निश्चित होने से उन सब का खंडन होने से अनंग आश्रया अनंग जो पृथ्वी आदि है आश्रय शब्द का अर्थ है विषय तो अनंग्या मत अंगेशु उदगिथादि क्षिपेरन अनंग जो आदित्यादि है तद विषयक दृष्टि का ही अंग भूत में आरोप किया जाएगा का मतलब आदिदि दृष्टि से उद्गीदी की उपासना होगी टीका में एक वाक्य है यद्यपि हिंकार हिंकारोदेशन पृथ्वीत्व विधे उद्देश्य प्रथम निर्देशो वाच्य तथा उतन्याय बलायोग ग्राह्य इत तो कहते हैं यद्यपि हिंकार हिंकारोद्देशन उद्देश्य से प्रथम निर्देशो वाच्य पहले जो कहा था ना वो निर्देश उसकी व्याख्या कर रहा है टीकाकार की हिंकार उद्देश्य पृथ्वीत्व दृष्टि का विधान पृथ्वी हिंकार इस वाक्य में हो रहा है तो उद्देश्य का वाचक पद का पहले प्रयोग होना चाहिए यद्यपि तो भी कहते हैं प्रथम निर्देशों वाच्य तथापि उक्त न्याय उक्त न्याय है कि उपक्रम उपसार के आधार पर अंग में उपास्यों का अवगम इसके आधार पर क्या होगा कि व्यतो ग्राह्य व्यत्यय होने पर भी वही निश्चित होगा अंग ही उपास्य निश्चित होगा इस प्रकार ये जो अधिकरण है पंचम ये पूरा हुआ इसमें सब मीमांसा ही थी अब आ रहा है सरल ही एक अधिकरण के बाद एक दो तो फिर आएगा दो अधिकरण है साधन विषयक फिर तो फल विषयक ही आएंगे